श्रुति नैत्तिपरियालोचना तैत्तीयक श्रुतिपरियालोचनया ब्रहण आनंद श्रुति प्रदर्श्रुतिपरियालोचनयादर्शयो सनत्कुमर नारंवादे सप्तमाध्याय से तूम ब्रह्म प्रतिदक्रदूम इदी वक्य संक्षेपिणा श्रुति विचार करते हुए सिद्ध कर दिया ब्रह्म आनंद रूप है और आप चांदी श्रुति पर विचार करते हुए का सार को उठा रहे हैं सप्तमाध्याय भूम रूपी ब्रह्म प्रतिपादक भूमारूपी ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला वाक्य नान्य पश्य कृणोदी नान्यति सभुमा इत्यादि का अर्थ को संक्षेपण ने संग्रह करने भूतोत्पत्ते पुरा भूमा त्रिपुटी द्वैत वर्पुटी प्रलयो नो नो नो, नो। एक अंग्रेजी संस्कृत ना में नो कार्य निषेध है अंग्रेजी ने देखे इसी को नो रख लो अपने पास अंग्रेजी बस भाग में आई ना अंग्रेजी से संस्कृत में नहीं आया उल्टा सोचो संस्कृत से अंग्रेजी में गया सभी भाषाओं की जन्मी संस्कृत भाषा है। भाषा शब्द उधर मिल जाते सभी भाषा भूत उत्पत्ति पूरा भूतों की उत्पत्ति से पहले क्या था भूमा थी कैसे त्रिपुटी द्वैत वर्जना क्योंकि त्रिपुटियावैत का निषेध करने कौन सी त्रिपुटी आत्मद्वे ज्ञात्री ज्ञात्र और ज्ञेकार जो त्रिपुटी है वह उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रल नही भूता आकाशादी कार्याण जलायु जंड च उत्पत्ति पूर्व भूत मने औरंग कार्य क्या है जरा इन सारे चीजों की उत्पत्ति से पूर्व में त्रिपुटी त्रिपुटी का शब्द बना कैसे ज्ञेय रूपाणाम पुटाना प्रयाणाम पुटाना, पुटाना पुटा पुटाम मन आकाराणाम पुट क्रयाणाम आकार पुटान आकाराणाम समाह त्रिपुटी तीन कौन है ज्ञात्री ज्ञान निय रूपा जो तीन पुट है मान तीन आकार है इन तीनों आकारों का समूह का नाम समाहार का नाम त्रिपुटी सैव द्वैत त्रिपुटी का होना ही द्वैत है उस वाल कोई द्वैत नाम का चीज नहीं है तस्य तस्वर्जन अभाव उसका वर्जनात्म मान उसका अभाव का खत्म हुआ है तस्मात भूमा कहने का क्यों ऐसे किया है ये स्थापित करने के जो भूमा है, वह देश कालत, हा, परिच्छे हा, कालत हा, वसुत परिच्छेदून्य देश वसुत परिच्छेद शून्य पर अतव परमा निर्देश आत्सव भावान द्रव्यानयनि न्यायात भूमि आसीति अद्याह भावान द्रव्यानयन है भाव मानी क्रिया की सिद्ध अवस्था भाव किसको कहते हैं क्रिया की सिद्ध अवस्था का नाम भाव है क्रिया का संबंध ज्ञापन हुआ द्रव्य से आनंदित क्रिया संबंध आपने स्वीकार किया इसका मतलब जरूर आपने कोई ना कोई द्रव्य है मान लिया है कि द्रव्य के बिना क्रिया नहीं हो सकती इसी तरह से द्रव्य है तो कोई ना कोई क्रिया होती रहेगी जब हमने भूमा गया तो आशित कहना पड़ेगा मगरा, आसीत यथा तो यहाँ पर भी नहीं कहा है चांद के आसीत यहाँ इस भूम प्रकरण में, में आसी शब्द नहीं आया भुमा के साथ भूम सा लेन जोड़ लेना आसीत इत्यार। इत्यार। उत्यार। उत्यार। नहीं भूम आसीर्थ्याह भूमि आसीह तदे दर्ष उत्पादी द्वैत का जो त्रिपुटिया तो जो निषेध किया उसको और स्पष्ट करते त्रिपुटी कौन त्रिपुट लेना ध्यान ऐसा लिया जाए दृष्टा दृश्य और दर्शन ये सब त्रिपुटिया तो है कौन सी त्रिपुटी को लेना ज्ञात ले ज्ञान ये को लेना है अन्य त्रिपुटियों को जरूरत नहीं प्रकरण अनुसार है ना ज्ञात्र ज्ञान यही रूपा त्रिपुटी लेना है कि हमें ज्ञान करनी घुमा गया ज्ञानात्मक इसे इस त्रिपुटी से काम चलेगा अन्य त्रिपुटियों से कोई जरूरत नहीं वो है इसका पीछे चलने वाले है वो ये है ज्ञाता है तो बाकी सब है नहीं तो कहा कि नहीं है तो दृश्य भी नहीं है दर्शन भी नहीं भी नहीं, नहीं रह जाता मुख्य त्रिपुटी कौन है ज्ञात रूपा वक्ष्यमाण ज्ञात्रादी रूपा त्रिपुटी इनके भी लक्षण है जब ज्ञाता कौन है किसको ज्ञाता कहेंगे आप ये क्या चीजें, ज्ञान क्या है ऐसा वर्णन करेंगे प्रणय काले नास्ती और त्रिकुटी जैसे उत्पत्ति से पहले नहीं था प्रणय उत्पत्ति विनाश के बाद में भी प्रणय काल में जो नहीं रहता इत सर्व वेदांत सम्मतम यह समस्त वेदांत शास्त्र में सम्मत स्वीकृत है प्रवजान से अयम अभिप्राय शब्द प्रयोग करता हुआ इस श्लोक में जो है है इसी को करता है। ही नो इदानिं का स्वरूप दिखा विज्ञानमय विज्ञानमय उत्पन्नो प्रवक्तव दर्शन स्वरूपयेद परुद्ध्यादि विज्ञानमय है वही ज्ञाता है वही जीव है बुद्धिदि उत्पादिक विज्ञानमय कोष विज्ञानमय प्रधान है जिसका विज्ञान प्रचुर विज्ञान प्रधान वही जीव है उसको यहां ज्ञाता ग्रहण कर लेना ज्ञान मनोमय ज्ञान क्या चीज है कदम मनोमय शब्द वाची चैतन्य मन से निष्पन्दित वृत्तिवच्छ का नाम ज्ञान जी ज्ञा इस ज्ञान ग्या के द्वारा ग्राह्य शब्द आदि आय उत्पत्ति तो पूरा में से कोई भी जो चीज है वह उत्पत्ति से पहले सृष्टि से पहले नहीं थे परमात्मा ने उत्पन्न बुद्धिपाल को जीव विज्ञानमय ज्ञाता परमात्मा से उत्पन्न बुद्धिपाल जो जीव है वही विज्ञानमय है वही किया जा रहा है मनोमय मनो मन से मे प्रतिबंबित मनोमय शब्द वाच्य चैतन्य मन मन में जो चैतन्य, वृत्ति चैतन्य का नाम ज्ञान इसी को मनोमय शब्द से कहा अर्थात मन निष्पंदित वृत्ति प्राधान्यता वृत्ति की प्राधान्यता है उसको ही ज्ञान के शब्द लेना है व्यावहारिक व्यावहारिक्ञान स्वरूप नहीं लेना ज्ञान शब्द ज्ञान नहीं है वृत्ति ज्ञान स्पर्श प्रसिद्धा शब्द रूप स्पर्श शब्द स्पर्श करने से रूप रसगंध भी ले लेना पांच है ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये पांच विषय हो गए इदम त्रय कार्यता ये तीनों की तीनों कार्य होने के नाते उत्पत्ति पूरा कारण भी त्रेकि नास्ती उत्पत्ति से पहले कारणात्मना था कारण से भिन्न कुछ भी नहीं था और वो कारण कौन है वही वही ब्रह्म में स्थित करना है अपने तो फलितम फलित क्या इस विचार का निष्कर्ष त्रया भावित निर्दित पूर्ण एवानुभूयते समाज सुक्ति मूर्छास पूर्ण सृष्टि पुरा तथा तो यथा सामधौ सुषिप्त मूर्छाया तथा तो सृष्टि पुरा पी। पूर्ण सिया त्रया भाव क्यों तीनों का भाव ज्ञात्र का भावे निर्दत सियाद्वैत नहीं रह जाएगा तो क्या बचेगा पूर्ण एवं अनुभूय अपने पूर्ण रूपता का अनुभव हो अत वह वहां जाकर तृप्त पूर्ण तृप्ति पूर्ण शांति पूर्ण विश्राम पूर्ण सुख गाढ़ सशक्ति में अपनी पूर्ण रूप रहता है भाई कुछ भी जाने, वास्तव में जब गाढ़ सशक्ति वाला आदमी उठा के ले जाओ तो पता नहीं चले जाओ तो उठा के ले जा रहे हैं हमको शरीर को उठा के ले रहे ना ब्रह्म को थोड़े उठा के ले जा रहे हो वो तो ब्रह्म तो हो गया ब्रम थोड़ा व्यापक हो गया ब्रह्म हो गया उठा के ले जा सकता है कोई आप ले जा रहे शरीर को उसको तो नहीं ले जा रहेगा ना इसलिए उसको मालूम भी नहीं होता आप तो आपको ले जाएगा वास्तविक तो घाट सुसुप्ति में आज कुछ भी हो सकता उठा के ले जाओ कुछ भी करो लेना इसी घाट सु में आप मुश्किल से दो चार पांच मिनट के लिए जाते हैं प्रतिदिन प्रतिदिन मुश्किल से पांच मिनट के लिए जाते उस पांच मिनट में इतने घंटों के व्यवहार के लिए चार्जिंग हो जाता है पूरे जड़बूा शरीर चार्ज हो जाता है आप इंज्रिया चार्ज हो जाती है वो ऐसी पूर्ण स्वरूप है जहाँ पहुंचने के बाद पूर्ण जैसा हो जाता है ताकत भर जाती है फिर 30 घंटा 55 मिनट आप जो है लफड़ों में लगे रहते हो पूरी जगत या यार इधर उधर लुढ़कृत रहते नींद नहीं आती क्या नींद हल्की रहती हमेशा ही इसे थोड़ी सी आवाज मालूम हो जाता है अब कई बार ऐसे अब इतना हल्ला ही मचाता है कई बार आपको मालूम होता है क्यों नहीं मालूम होगा उतरे से गार्ठ से में थे इसे भयंकर आवाज भी आपको पता नहीं चला इसे पूर्ण एकाग्रता में भी यही हाल होता है कि शिकार अन्यायिकारन्याय कहते नहीं इसी को तो पूर्ण एकाग्र हो जाए तो बगल बाजा बस्त निकल जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा शुभदेव महाराज की परीक्षा ये तो हुई थी जल दे दिया कठोरा में भरा हुआ बाजार घूम के आओ पूरी बाजार घुमा दिया एक बूंद भी नहीं गिरा पानी बाल धक्के मुक्के भी लगते ऐसी एकाग्रता संभाल के चलते थे धीरे धीरे धीरे पूरी बाजार पार कर गए और उनसे पूछा क्या देखा अपने मेरे चल के लो कुछ दिखता ही नहीं बस ये छलक ना जाए एक भी ये देख रहा था ऐसी एकाग्र था उनको बाजार का होश ही नहीं है कौन आए बगल से कौन गए वर्णन यहाँ तक आया गया औरतों को छोड़ा लड़कियों को छोड़ा छोड़ो उसको सुखदेव को वो आई अगल पल में ताने मारी बोली छेड़ी लेकिन उनके ऐसी एकाग्रता कि जल्द के सब्तनमयता के साथ चल रहे उन्हें पता ही नहीं कोई लड़की भी आई बगल में भी और आजकल के ब्रह्मचारी उधर कंगन की आवाज आ जाए तो आंख कान खड़े हो जाते हैं पायल की आवाज आ जाए तो कहने खड़े हो जाएंगे तुरंत तो ढोंगड़े खड़े हो जाएंगे आज के ब्रह्मचारी ऐसे हैं इसलिए आसान नहीं है एकाग्रता सुप्ति में एकाग्रता तो हो जाता है न चाहते हुए भी आज भी हो जाता है का भी दृष्टान है ना वेदांत सबसे बड़ा बाण बनाने ने बाण बनाने बाण बना रहा था चोर उसके यहां से पकड़े गए राजा के पास शिशुकार बुले गया ये चोरों का सरदार है हेड इसी घर में चोर रखा था तब वो कहते कि भाई राजा ने कहा कि ये पूछा हो वास्तव की चोरी कराते हो अपने घर में चोरों को पालते हो कहते हैं मुझे चोरी क्या पता ही नहीं चोरों को क्या पालूंगा कुछ मालूम नहीं कब पुलिस आई कब घर से किसको पकड़ के ले गई मुझे कुछ नहीं मालूम अच्छा राजन का छोड़ो छोड़ो कई एक दो महीने बाद राजा ने पूरी बाजा गाजक के साथ अपने गुप्तर को रखा रहा देखा वो मेहनत कर रहा है काम कर रहा है उस समय वो आर पर हुए जब गया और आया हाथी से उतर गया राजा बगल में खड़ा है और उसको पता ही नहीं है और बाढ़ बनाने में लगा हुआ है और राजा ने उसको पीठ थपथपाया राजा घबरा गया हाजड़ खड़ा हो तो क्या आदेश ये तो पास हो गया न तू चोरों का सरदार है चोर तुम्हारी स्थिति को देखते जानते जो है छिपे होंगे उस समय जिसे हमारे सैनिकों ने पकड़ लिया होगा न तुम चोर है न चोरों के सरदार है न इसे एकाग्र था अन्य मनो है। उसका मन बाण में था ऐसे वृद्धि होनी चाहिए पूजा हो रहा है उधर दूध दूध रहा है जगह देख रहे अरे पूजा क्या कर रहा है तेरे मन पूजा में है ही नहीं साबित हो गया पूजा में होता तो वो दूध भूक रहा कि क्या हो रहा है क्या लेंगे तन्मयता शास्त्र के साथ है तो करो उसे जो भी करो उसे तय के कर साथ करो इसलिए कहते हैं कि देखो वो जो है पूर्ण कैसे दृष्टान क्या दिया समाधि में जैसा पूर्णत्व होता है सुषुप्ति में जैसा पूर्णत्व होता है उसके दृष्टान में उसी पर मूर्खा में भी ऐसे ही होता है बिल्कुल कुछ नहीं जानता ज्ञात्री ज्ञान नये पुटी नहीं रहती। था इन तीन जगहों में तथा सृष्टि पूरा पूर्ण सृष्टि से पहले भी वह पूर्ण ज्ञात्र निर्द्वित द्वैत रहता पूर्ण एवं आत्मा अनुभूत भाव होने पर निर्द्व द्वैत रहित होने के कारण से वह अपनी पूर्णत्व पूर्ण एवं मैंने आत्मा अनुभूत आत्मा ही अनुभव का विषय बन जाता है आत्मा की अनुभूति होती रहती है अनुभूति स्वरूप है अनुभूति का मतलब है। ऐसा आपने कहा विद्युत प्रदर्शनाय समाधि सर्वानुभव दौतना मूर्ख और उदाहरण विद्वानों की अनुभूति कहां है समाधि में और आम आदमी की अनुभूति सुषुप्ति और मूर्छांग इसमें तीन दृष्टान सुषिप्तिया mm. क्योंकि शक्ति शायद से उठने के बाद क्या बोलता है वहां कल द्वैत आदर्शन स्मरण अन्यथान द्वैत दर्शन के द्वैत के आदर्शन का स्मरण होता है व्यक्ति को न किंचित अवेदी न ज्ञाता न ज्ञानम न वागीन किंचित जब द्वैत के आदर्शन की स्मृति हो रही है तो स्मृति के अन्यथानुपति मानना पड़ेगा तो उस अनुभूति द्वैत का अभाव का हुआ था यदि द्वैता भाव अनुभूति न होता तो संस्कार कैसे होगा और संस्कार स्मृति कैसे हो गई कि संस्कार ज्ञान स्मृति है कि अनुभव अनुभवजन्य स्मृति तो हेतु संस्कार तो लक्षण है ना अनुभवजन्य सती स्मृति हेतु संस्कार लक्षण अतयव अनुभव यदि है तो संस्कार होगा संस्कार होगा तो स्मृति होगी शुक्ति से जगने के बाद जो आप अपने स्मृति सुना रहे हो न किंचित वे दिशम यह स्मृति क्या है बोध करा रहा है शिशुद्धिकालीन द्वैत अभाव को बोध करा रहा है शिशुतिकालीन द्वैता भाव के अनुभव में अनुभव से द्वैता भाव का संस्कार हुआ और वह संस्कार जगने के बाद में द्वैता भाव की स्मृति हो रही है अन्य अनुभ अन्य अनुपत्ति स्मृति की अन्यथा अनुपति कारण अन्य अनुपत्ति का मानना पड़ जाता है निर्द्वैत निर्द्वित तो अनुभवितो की निर्द्वैत का और उस निर्द्वैत की अनुभूति की अनुभविता का आप सिद्धि वहां मानना पड़ेगा अवस्थाओं तो में मूर्छा अवस्था में भी द्वैता भाव की अनुभविता था अनुभव करने वाला था भाव भवत तो सुद्वित सिद्धि ठीक है शक्ति मूर्छा समाधि भले अत सिद्ध हो जावे प्रकृति की प्रकृति चंद्र भूमा का प्रकरण में क्या लाभ हुआ इस विचार का तब कहते परिच्छेद का, का भाव पूर्ण जिस प्रकार से सशक्ति आदि में परिच्छेद त्रिपुटी का भाव होने से पूर्णता का अनुभूति हुई तथा सृष्टि पुरापी पूर्ण ब्रह्म भूमा एवं आसित परिच्छेद का भावाद, भावाद, पूर्ण पूर्ण ही रह गया ये इसका अष्ट ब्रह्मणा चलो ब्रह्म पूर्ण है मान लिया यानी पूर्ण होने से आनंद रूपये कैसे निश्चय करोगे आप यद्य पूर्णम तत्द आनंद रूपम कैसे व्याप्त बन जाएगा है? तेसरे गुम्र सुख स्वरूप तब वही श्रुति ने बताया है अन्वय और विरेक से बता दिया जो भूमा है वो सुख है जो भूमा नहीं है वो अल्प है यो वय भूमा तत्म नाल्पे सुखम इति अन्वय और वितरित योग भूमा तत्मय है नाल पे सुखम व्यतिरिक है इसके इस वाक्य के द्वारा अर्थ तो क्रामी उसी वाक्य को अर्थ तो स्वीकार करते हुए यहां श्लोक बना रहे हैं यो भूमा सुखम नाल पे, सुखम त्रेधा विभेदिनी सनत कुमार प्राह नारिशो कि अनुभ हुआ नाल पे नेधा विभेदिनी त्रेधा विभेदिनी अल्पे न सुखम ऐसा नहीं करना तीन भागों में विभक्त होकर अनुभव होता है ये उसी का भेद उस नहीं, नहीं पूर्ण है पूर्ण में सुख है और अपूर्ण का ही नाम अल्प है अल्प में अपूर्ण अवस्था अपूर्ण अवस्था क्या है त्रिपुटी वाली अवस्था त्रिधा त्रेधा विभेदिनी भेदवती अल्पे त्रेधा विभेदनी पर टिप्पणी सुना देखो टिप्पण भेदवती विभेदिनी मने भेदवती कौन अल्पे अर्थात त्रिपुटिया त्रिपुटिया सुखम नास्ती ऐसा कौन गाय सनत कुमार अपराह सनत कुमार जी ने कहा है किनको अतिशोकनी नारद आया महान शोक में डूबा हुआ नारद जिले का थोड़े शोक में तो सभी रहते हैं नारी जी तो बहुत बड़े शोक में चला चल क्योंकि ये जितना आप शास्त्र पढ़े उतना ही ज्यादा शोक बढ़ता है घटता नहीं जितना शास्त्र ज्ञान कम है उतनी या शास्त्र ज्ञान नहीं है जितना उतना ही शोकहीन है ये सामान्य सुख दुख रहेगा उसको अब आप तो आपको भयंकर सुख दुख हो जाता है ये शास्त्र पढ़ लिया ना शास्त्र बता रहे कैसे कैसे जन्म होता है कैसे कैसे मरण होता है जितने जन्म के बाद मनुष्य शरीर मिला और अब आप आपको बड़ा चिंता हो जाएगा हो अब इस जन्मे मेरी ज्ञान नहीं हुई तो क्या होगा मुक्ति नहीं होगा तो क्या होगा और बड़ी चिंता आप तो पहले केवल पत्नी बच्चे रोटी कपड़ा मकान की चिंता थी आप तो उससे दौड़ बढ़ के चिंता होगी आप तो मुक्ति की चिंता सबसे भयंकर चिंता मुक्ति कैसे होगी रोटी कैसा मिलेगा और क्षेत्र में लग जाएंगे कोई दिक्कत तो हो कपड़ा कैसे मिलेगा बांटने वाले दुनिया पर लोग खड़े हैं दिन को तैयार तो है बटर बटर कहां तक बटोर हो गया इतनी हो जाती है जब आए थे यहाँ दो कपड़े थे केवल और अब कितने ट्रंक भर गए तो कपड़ों की तो चिंता ऐसी है, है नहीं मकान की भी कोई चिंता नहीं जहाँ चाहो वहां जहां मिल जाता साधु संतक रु कोई है इसीलिए रोटी कपड़ा मकान की चिंता साधु पन्ने के बाद तो नहीं रह जाता है। रह जाता है के लिए ही लपड़ा फंसा रहता है लगो याद नहीं हो रहा है समझ में आते तो अनुभूति नहीं हो रही अनुभूति हो रही है तो लग रहा है फिर अभी कच्ची, तो कच्ची मामला हो फिर आना पड़ जाएगा ना और उसको पक्का करने के चिक्र फिर चिंता बढ़ गया जितने आगे बढ़े उतनी चिंता गहन होते जाता है सूक्ष्म होते जाता इसे नारद जी को का अतिशौकीन है जबकि नारद जितना शास्त्र पढ़ा है शायद किसी ने पढ़ ही नहीं सकता दुनिया इतनी शास्त्र पढ़ा है नारद जी वो तो लिस्ट है ना सनत कुमार के विषय में जब बोला है और तो सुनो तो पता चले इतनी लंबी चौड़ लिस्ट गिना दिया उन्होंने आज तो ग्रंथ भी नहीं है ऐसे विषय शास्त्र पढ़ ले जो आज उपलब्ध भी है और उनको कहें अतिशोकीन इतने ज्ञान बुद्धिमान विद्वान ज्ञानी पुरुष होता हुआ महा शोकी है वो, महा महाशोकवान पुरुष यह पूर्वोक्त भूमा स सुखर है सुखरूप है वह तो प्रभाव जो पूर्वोक्त भूमा है वह सुखरूप ही है क्योंकि अद्वितीय में दुख का कोई कारण ही नहीं रह जाता है अतः वह पूर्ण सुखरूप ही है अल्पे मन विभेदिनी अल्प बने परिच्छी पूर्वक ज्ञात ज्ञान रूपा जो त्रिकुटात्मक तो भेद है उस भेद को करने वाला जिसका नाम अल्प है यदि कोई अनुमान करना चाहे अनुमान बना सकते हो इसमें हेतु गर्भ प्रयोग कर सकते सुखम तथा नीन विशि में सुख प्राप्ति नहीं होती एवं कसम के निये किसके किस द्वारा कहा गया था ऐसे नार्य शिष्य हुआ देव ऋषि है सारी दुनिया को शिक्षा देने वाला सारी दुनिया कल्याण करने में सदा लगे रहने वाला अपना कोई स्वार्थ नहीं हो महापुरुष वो भी शिष्यपेण क्यों गया किसी के पास सर्वज्ञ है देवऋषि है अनेक प्रकार ऋषि होते हैं ना केवल ऋषि ऋषि ऋषि राज देवऋषि है और यहाँ नीचे हम लोग महर्षि बोल देते हैं, ना महर्षि है ऋषि से महर्षि महर्षि ब्रह्म ऋषि ब्रह्म नहीं पहले राज ऋषि ऋषि महर्षि राज ऋषि फिर ब्रह्म ऋषि उसके बाद देवऋषि पोस्ट है सब होता हुआ अध कुमार संत के सामने में छोटे बच्चे के सामने में जाकर घाट जोड़ के बैठे हुए हैं महाराज आप हमारे कल्याण करो अतिशयीन अतिशहित अधिक है शोक अस्य अस्तिति अतिशोकी अतिशहित शोक है मैंने अधिक शौक दुनिया में इतने शौक नहीं कितना नारजी के पास दुनिया में इसे जितना अज्ञान होगा उतना ही आदमी सुखी है के पूर्ण ज्ञानी सुखी होता है जितने भी तो परी दुखी दुखी दुखी दुखी है दुखों की दर्द में दा होती है कम बेसी है सबसे अतिशोकित हेतु अरे नार्य को आपने अतिशोखी कैसे कह दिया इसमें कारण बताओ तब कहते हैं सपुराणा पंचवेदान पंच शास्त्र विविधा ज्यादा नारदिशिशोच सपुराण पंचवेदा पांचवेद पुराणों के सहित शास्त्र समास्त्रों विविधा शास्त्र ना के शास्त्र से सारण ज्ञा जान्य पदे अनात्मित्ते आत्मित्त नहीं हो पाए थे इसलिए नारद अतिशोच नारद शोक होने लग गया इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी हमें ब्रह्म का अनुभूति नहीं हो रही है मैं आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ इसे उनको शोक था और यहाँ तो थोड़े पढ़ लेते हैं आ, एक साल का कोर्स तीन महीने का कोर्स नहीं तीन साल का कोर्स पांच साल का कोर्स छह साल का कोर्स बारह साल का कोर्स कर लेते हैं और सोचते हैं ब्रह्मी हो गए कोई जरूरत नहीं हो रहा और नारदी जो है इतने पढ़ने में कितने साल लगाया होगा कितना लंबा जोड़ा कोर्स किया होगा कहाँ कहाँ पर है? और फिर भी कहते हैं हम आचा का बोध ही नहीं हो क्या है आत्मा समझ में नहीं आ रहा है शास्त्र में बोल दिया नारद पुराणी स वर्तन तय सपराण नारद कैसे है नारद जी का ये बता रहे हैं पुराने कौन है के साथ पंच वेदा पंच विविधानिच वेद उनको और विविधानिच शास्त्राणी विदित्वा नाना शास्त्रों को जान करके आत्मज्ञान रहित्व तो आत्मज्ञान रहित होने के कारण से अतिशये न शोकम प्राप्त अतिशये न शोक को प्राप्त विद्या का भी आनंद नहीं मिल रहा बेचारे को विद्या आनंद भी नहीं है उसके पास होना चाहिए आनंद नहीं होता पंचदशी में आपने सुना था ना ब्रह्मांड के बिना वास्तव में विद्या का अहंकार हो जाता विद्या का आनंद नहीं मिल सकता इसलिए इतनी विद्या रहते भी उनको वो आनंद नहीं हो रहा है बल्कि उल्टा शोक बढ़ गया वेद शास्त्र से शोक निवर्धक से कथम अतिशोक अरे वेद शास्त्र ज्ञान है शोक निवर्तक होना चाहिए था। वो कैसे प्रसिद्ध ऐसे होते हुए भी वो शोक को बढ़ाया कैसे इन्होंने शास्त्रों ने फिर तो कोई पढ़ेगा नहीं जाकर बढ़ने लग जाए ऐसे शास्त्र बढ़ गए इत का कारण अलग है शब्द ज्ञान अलग चीज है अनुभव अलग वेदाभ्यास पुराताप त्रय मात्रेण शोकिता विस्मार भंग गर्वकिता वेदाभ्यास से पहले केवल ताप ही था उन्हीं के द्वारा शोक होता था आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों से पीड़ित होकर के सामान्य लौकिकी दुख से दुखी रहता था लौकिकी दुख से दुखी है? सामान चुरा गया तो दुखी ठगा गया तो दुखी है डगैती हो गई तो दुखी कमाया तो दुखी खोया तो दुखी है, है? हर तरह से दुखी दुखी, दुखी रहता कमाया तो रहते कम कमाया और कमाना चाहिए और कमाना चाहिए जितनी भी कम है तो भी कमी लगता है तो दुखी रहेगा ना कमाने वाला भी अरे जो खो रहा है वो भी दुखी रहता सारा खो गया खोया नहीं मिला तो दुखी मिला तो दुखी अरे हर तरह से दुखी दुखी सुखिया न कोई जग मई क्या बोला उसे कबीरा ने कहा ना संसार न दुखिया सभी सुखिया न कोई अलग है ऐसे अनेक में बोला है कबीर ने सारे संसार दुखियाई आई सुखिया न कोई राजा दुखी प्रजा दुखी सबको दुखी बोला उसे गिना और फिर भी दुखी दुखी है फिर भी दुख कोई चाह रहा है समस्या तो ये बात है ना कौन चाहता है कोई नहीं चाहता। जिससे दुख मिल रहा है उसी को चाहता है। पैसों से दुख मिल रहा है तो पैसे फिर और, और, पैसे और फिर, अरे जिससे तो तुम सुखी नहीं हो पा रहे हो विवेको दुखी था खोने से दुखी था चाहते क्यों समझ में नहीं, नहीं तो आदमी तापत्य के द्वारा केवल दुखी होता है जनरल दुखी है जब पढ़ लिख लेगा दुखी हो जाएगा क्यों खाते पश्चात तो बाद में तो अनेकों चीजों से जो शास्त्र पढ़ा है उसमें अभ्यास करते रहना पड़ेगा भूल तो जाएगा अभ्यास करना पड़ेगा बार बार अभ्यास करना पड़ेगा और दुख बढ़ गया बाकी दुखों के साथ अभ्यास दुख बढ़ गया और अभ्यास के बाद भी विस्मृति होती है उससे दुख होगा विस्मृति नहीं भी हुई फिर भी कोई आया से शास्त्रार्थ किया और आप हार गए, तो आप विद्या भंग सा हुआ तो दुखी और जीत गए तो गर्व के कारण से दुखी मैंने हर तरह से आगे पचड़ दिया ज्ञान सर बढ़ रहा है परेशानी अभ्यास विस्मार भंग गर्व शौकी तापत्रेण आध्यात्मिक नहीं व शोकता शोक मैंने शोकिता, पहले आम आदमी संसारी कैसा है लक्षण तापत्र जो तीन ताप है आध्यात्मिक आदि और आदिदेविक उन सामान्य तापों के द्वारा ही शोकी होता है दुखी होता है आशी तथित पहले ऐसे था कौन नारद जी भी जनरल दुखी था आगे कंपार्टमेंट हमें भी हो रहा है पहले जनरल का रहा, सोचा और और प्लेनों में भी मुश्किल है यात्रा करना मुश्किल हो गया होता क्या है वहां सब बंद रहता है अब जब भोजन लाते विशेष रूप उस समय तो जीना मुश्किल होता है कोई मांसाहारी नॉन वेज खा रहा है कोई वेज खा रहा है सारा गंध घर घूमते रहता है इसीलिए भारत पड़ता बाहर दरवाजे सबसे खड़े रहता हूँ जब तक दो घंटे कम से कम तो निकलेगा ऐसे का फायदा क्या हो? दो घंटे तक बाहर रहना पड़ा बड़ा मुश्किल काम भले एक लाभ है बी डी सिगरेट कोई पीता नहीं है बाहर तो लू का हवा सीधा नहीं आता मच्छर अंदर नहीं घुसते हैं ये सब तो लाभ है लेकिन दुर्गंध जो है बचना मुश्किल दिन भर लोग खाते रहते समझ से ना कि शब्द केवल रात्रि का के तीन चार घंटा लाभ है सब सो जाते हैं। नहीं तो कोई कुछ कार है कोई कुछ कार है सदन घूमते रहे घूमते रहे सब दुखी आई है एसी में जाओ तो दुखी फर्स्ट क्लास में जाओ दुखी कहीं पर जाओ दुखी रहना पड़ता है प्रकार दुख उपस्थित रहता सुख के साथ दुखानुषंगी सुखम इसको काुषंगी सुख यही इसके साथ हो रहा है क्या हो उसके बाद तू शब्द हो विशेष शब्द अभ्यास मैंने पाठ आदि आवर्तन पाठ आदि की आवृत्ति करनी पड़ती है विस्मर पठित विस्मरण पढ़े वे भूल जाते हैं भंगा स्व अधिकेन तिरस्कार आपका अधिक ज्ञान पुरुष के द्वारा तिरस्कार कर दिया जा रहा है गर्व न्यूनदर्शनी स्वाधिक्य बुद्धि अपने से कम ज्ञान दे अपने आप के बढ़ रहा है ये तो कारण शव इन कारणों से शव उसका बढ़ी रहा है घट नहीं रहा है